ये तो क्या क्या था पहले विचार बाधित ये पांच हो गया और सभी विचार में तीन प्रकार का आ गया था अनुपसंगारी साधारण का हेतु ये कहाँ कहाँ रहता है तीनों में रहेगा इसलिए साधारण कह दिया जाएगा उसके लिए दृष्टांत लगाया था पर्वतो वन प्रमेय प्रमे प्रम्य तो तो पक्ष विपक्ष तीनों में रह जाएगा अच्छा द्वितीय प्रकार की था असाधारण असाधारण हेतु तो कहाँ रहेगा पक्ष में रहेगा सपक्ष विपक्ष में नहीं रहेगा उसके लिए दृष्टानुमान दिया था शब्दों नित्य शब्दत्वा शब्दत्व केवल शब्द में ही रहेगा और कोई नित्य अनित्य कोई सपक्ष विपक्ष कहीं नहीं रहेगा तृतीय था अनुपसंगारी अनुपसंगारी में सपक्ष विपक्ष रहेंगे असाधारण में सपक्ष विपक्ष रहेगा है तो नहीं रहेगा और अनुपसंगारी में सपक्ष विपक्ष ही नहीं रहेगा सपक्ष विपक्ष नहीं रहेगा तो पक्ष कौन बनेगा सर्वम तो सर्वम पक्ष लगा देंगे बाकी आप हेतु तो साध्य कुछ भी लगाए सर्वम पक्ष हो जाएगा ये हो गया सभी विचार का तीन हो गया आगे हो गया विरुद्ध हेतु तो। विरुद्ध हेतु तो साध्य को प्रमाण करेगा ना साध्याभाव का प्रमाण करेगा साध्याभाव को प्रमाण करेगा प्रमा तो वहां अनुमान वाक्य क्या देंगे शब्दों नित्य अभी साध्या भाव को कहना चाहिए जो हेतु लगाएंगे शब्दों नित्य कहते हैं कृतकत्व तो साध्य हो गया आपका नित्यत्व किंतु ये जो हेतु है वो नित्यत्व को नहीं कहता है अनित्यत्व को कहता है तो ये हो गया विरुद्ध आगे चतुर्थ तृतीय हो गया सत प्रतिपक्ष में क्या उसका मूल सत क्यों कह देते हैं वहां एक अनुमान दो अनुमान प्रमाणांतर नही ये साध्याभाव साधकम हेतुअंतरम विद्य तो अर्थात तो हेतुअंतर अर्थात तो दूसरा अनुमान में दूसरा हेतु है वो आकर के कहेगा कि ये पक्ष में साध्य नहीं है साध्याभाव साध्याभाव को प्रमाण करेगा समान हेतु ना दूसरा हेतु दूसरा हेतु और विरुद्ध में वही हेतु साध्या भाव को कहेगा ये सत प्रतिपक्ष और विरुद्ध में ये अंतर है अच्छा आगे चतुर्थ असिद्धि असिद्धि में तीन प्रकार की हो गया आश्रय सिद्धि स्वरूप सिद्धि व्यापित सिद्धि आश्रय सिद्धि में क्या दोष है आश्रय ही नहीं है जिसको पक्ष मानते हैं वो पक्ष ही नहीं है पक्षता अवच्छेद वाला जो पक्ष है ऐसा पक्ष ही नहीं है और दूसरा प्रकार की हो गया वहां दृष्टांत तो क्या दिए गगन सुरभि अरविंद सरोजा अरविंद द्वितीय हो गया सुरूपा सिद्धि स्वरूपा सिद्धि में क्या उसका लक्षण क्या है कहा नहीं रहेगा तो पक्षे पक्षे है तो भावो ये स्वरूप सिद्धि हो गया तो इसके लिए दृष्टान्त क्या दे सकते हैं ऐसा हेतु देंगे जो पक्ष में नहीं रहेगा हेतु लगा दीजिए चाक्षुसत्व साथ ही आप कुछ भी मनाइए तो शब्दों अभाव कह दीजिए कुछ भी कहो कोई मतलब नहीं हेतु ऐसा देना चाहिए जो कि पक्ष में नहीं रहेगा तो शब्दों में चाक्षु नहीं रहेगा ये हुआ स्वरूप सिद्धि और व्याप्यत्व सिद्धि वहाँ क्या घटना है व्याप्यत्व सिद्धि उपाधि अर्थात हेतु साध्य को प्रमाण नहीं करेगा हेतु के साथ सा, उपाधि आने पर ही साध्य को प्रमाण करेगा तो वहां उपाधि ही प्रयोजक बनेगा साध्य को प्रमाण करने के लिए क्या वहां अनुमान वाक्य देंगे तो बनी, बनी, बनी, बनी, बनी मत वहा उपाधि क्या हो जाता है आर्धर स्वयं और इसमें भी तीन प्रकार की कहा गया ये जो उपाधि हुआ उपाधि न पहले साध्य उपाधि का लक्षण क्या हुआ साधन व्यापक साध्य व्यापक का लक्षण प्रतियोगित्व और साधन व्यापक का लक्षण प्रतियोगित्व ये हुआ और ये जो उपाधि हुआ साध्य का व्यापक होना चाहिए ये साध्य व्यापक कहीं तो शुद्ध साध्य का व्यापक हो जाएगा और बाकी दो प्रकार के क्या क्या है अभी ये व्यापक सिद्धि पक्ष धर्मा अवच्छिन्न साध्य व्यापक और साधन अवच्छिन्न साध्य व्यापक अर्थात शुद्ध साध्य का व्यापक नहीं होगा जो साध्य पक्ष धर्म से अवच्छिन्न होगा अर्थात जो साध्य में पक्ष धर्म रहेगा उसी का ही व्यापक ये उपाधि होगा तीसरा हो गया जो साध्य साधन से अवच्छिन्न होगा तो वही साध्य का व्यापक हो पहले वाला हो गया कि पक्ष्य धर्म से अवच्छिन्न होगा जो साध्य हो। जैसे वहां दृष्टांत दिया वायु प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्वाद जलवत वहां साध्य हो गया प्रत्यक्ष और उपाधि हो गया उद्भूत रूपवत्व जहाँ जहाँ प्रत्यक्षत्व रहेगा वहां वहाँ उद्भुत रूपवत्व रहेगा ऐसा नहीं है कहा विचार दिखा दिया प्रत्यक्ष है किंतु उसमें उद्भूत रूप नहीं है कहा से प्रत्यक्ष कहा है प्रत्यक्ष हो रहा है किंतु उद्भूत रूप नहीं है उसमें हाँ रूप में रूप में प्रत्यक्ष तो है कि नहीं है वे विचार हो गया इसलिए कहना पड़ेगा कि जो आपका यहाँ पक्ष है वायु वायु का द्रव्य है पक्ष धर्म हो गया द्रव्यत्व तो। द्रव्य तो अवश्य न प्रत्यक्ष तो जहाँ रहेगा अर्थात द्रव्य प्रत्यक्ष जहाँ रहेगा, हो होगा जो द्रव्य प्रत्यक्ष होगा वो ही उद्भुत रहेगा तो नया उपाधि मैम उपाधि है आपका ए, उद्भुत रूपवत्म द्रव्य प्रत्यक्ष साध्य साध्य का व्यापक उपाधि होगा तो आपको साध्य हो गया प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्ष का व्यापक उद्भुत रूपवत्म नहीं हो रहा है रूप में वे विचार हो रहा है इसलिए कहते हैं कि केवल साध्य का व्यापक नहीं हो रहा है पक्ष धर्म विशिष्ट जो साध्य होगा पक्ष धर्म हो गया द्रव्य तो विशेषण विशेषण विशेषण विशेष्य भाव आपका साध्य हुआ साध्य एक विशिष्ट हुआ।, हाँ, अच्छा, हुआ साध्य विशिष्ट हुआ है विशिष्ट साध्य का व्यापक होगा उपाधि केवल साध्य का व्यापक नहीं हुआ दिखाएंगे कहाँ का जो दिखाएंगे आप कहीं दिखा सकते हैं दृष्टान्त में दिखाइए कहीं दिखाए जल में दिखाइए दृष्टान्त जलवत लेंगे घटवत लेंगे वहां तो तो हो जाएगा द्रव्य तो अवचिन्न अवच्छिन्न प्रत्यक्षत्म ये घट में रहेगा घट द्रव्य है और प्रत्यक्ष है और वहां उद्भूत रूपवतम रहेगा तो द्रव्य अवचिन्न अवच्छिन्न होना चाहिए अर्थात वो द्रव्य भी होना चाहिए प्रत्यक्ष भी होना चाहिए तभी वहां उद्भूत रूपवतम रहेगा फिर द्रव्य है और प्रत्यक्ष है वो आत्मा भी है तो वहां उद्भुत रूपवतम रहेगा नहीं रहेगा इसलिए द्रव्यत्व तो अवच्छिन्न प्रत्यक्ष वहाँ फिर बाह्य प्रत्यक्ष लगाएंगे तभी उसका व्यापक उद्भुत रूप में हो जाएगा आप घटम में नदी में कहीं भी दिखाई हो जाएगा और तृतीय प्रकार की हो गया साधन अवच्छिन्न साध्य का व्यापक जैसे वहां दे दिया ध्वसो विनाशी दृष्टान्त दे दिया कृतकत्वाद उपाधि हो गया भावत्व ध्वसो विनाशी कार्यत्वाद दिया ना जन्य विनाशी जन्यवाद तो अभी आपका उपाधि होता है भावत्व यत्र यत्र विनाशित्व तत्र तत्र भावत्व ऐसा अगर होता तो शुद्ध साध्य का व्यापक होता किन्दु यत्र यत्र विनाशित्व तत्र, तत्र भावत्व ऐसा नहीं है कहाँ विचार होगा प्रागवाह में प्रागवाह में विनाशित्व है किन्दु भावत्व नहीं है तो नहीं होने से कहीं ये शुद्ध साध्य का व्यापक नहीं हुआ इसलिए कहेंगे कि सकल साध्य का तो व्यापक नहीं होगा किंतु जो जन्य विनाशी होगा तो जन्य विनाशी तो जन्य कहने से हमारा हेतु हो गया जन्यत्व तो जन्यत्व तो विशिष्ट विनाशीत में जहां रहेगा तो जो भी जन्य होगा और विनाशी होगा वो भाव ही होगा क्योंकि एक ही है विनाशी है और भाव नहीं होता है वो हो गया ये प्रागभाव तो वो किंतु जन्य नहीं है हम कहते हैं जन्य विनाशी होने से फिर प्राग भाव गया बाकी आप कोई भी जन्य विनाशी लीजिए वो निश्चित रूप से वो भाव पदार्थ होगा ही होगा घटेगा अच्छा और ये दूसरा अनुमान और एक दिया था स श्यामह मित्रातने दृष्टान्त तो किसको लेंगे सप्तपुत्रपत पुत्र जायें अष्टम तो पुत्र तो पक्ष है तो वहाँ साको पाक जन्य तो में उपाधि दिया था वहां भी जहा जहा श्याम वहाँ साको पाक जन्यत्व नहीं है घट में घट में श्याम है कि साको पाक जन्य नहीं है इसलिए कहेंगे श्याम तनत्व विशिष्ट श्यामत्वम जहां रहेगा ऐ मित्रातन मित्रातन विशिष्ट श्यामत्वम जहाँ रहेगा वहाँ साको पाक तो, तो रहेगा तो साधन से अवच्छिन्न अर्थात साधन विशिष्ट जो साध्य होगा उसी का व्यापक हो जाएगा उपाधि इस प्रकार का और स्वरूप सिद्धि में भी चार विभाग किया था सिद्धि पक्ष में हेतु नहीं रहेगा तो हेतु हेतु मात्र के सकल हेतु पक्ष में नहीं रहना इसको कहेंगे शुद्धा सिद्धि और आगे भागा सिद्धिता अर्थात ये जो हेतु हेतु का हेतु का एक भाग नहीं पक्ष का एक ने भाग, ने... भाग में हेतु रहेगा तो भाग अर्थात तो पक्ष से एक देश में हेतु नहीं रहना ये दोष हो जाएगा पक्ष में हेतु रहना चाहिए किन् पक्ष का एक देश में अगर नहीं रहेगा तो ये दोष हो जाएगा ये पक्ष को लेकर के ये स्वरूपा सिद्ध हो पक्षीय हेतु अभाव तो पक्षीय हेतु रहना चाहिए किंतु पक्ष का एक देश में हेतु भाव हो गया ये हो गया भागा सिद्धि अर्थात एकस्मिन भागे असिद्धि असिद्धि तो अर्थात अविद्यमानता और बाकी दो तो हो गए विशेषण और विशेष असिद्धि को लेकर के ये हेतु का एक अंश नहीं रहता है हेतु एक विशिष्ट है किसे किसे आप हेतु को उल्टा कर देंगे आप एक विशिष्ट हेतु ले लीजिये तो अभी आप उसको उल्टा कर दीजिए तो विशेषण विशेष अभाव हो जाएगा स्पर्शवत्वा तो वायु प्रत्यक्ष पक्ष हो गया वायु वायु हाँ। में ये स्पर्शवत्व सती रूपवत्वम रहेगा क्या रूपवत्वम हाँ। नहीं नहीं रहा तो स्पर्शवत्व सती रूपवत्वम कहेंगे तो विशेष का अभाव हो गया और उसको अगर आप विपरीत कर देंगे रूपवत्व सती स्पर्शवत्वम कहेंगे विशेषण का अभाव हो जाएगा यहाँ हेतु का एक अंश नहीं रहता है भागा सिद्धि में पक्ष का पौक्षय एक अंश में नहीं रहना ये दोनों में अलग है नहीं। नहीं। नहीं। अच्छा और दोष का लक्षण क्या था अनुमिति प्रति प्रति प्रति प्रतिबंधक प्रति ये तो हो गया दोष का लक्षण अच्छा तो ये पंचम प्रकार की अभी ये दोष देखेंगे पंचम प्रकार क्या था बाधित अभी बाधित ये हेतु बाधित दुष्ट हेतु होगा तो बाधित में दोष क्या रहेगा बाध तो हेतु को बाधित क्यों कहेंगे कहेंगे बाध हो, हो गया हेतु बाध हो जाने का क्या अर्थ कहते हैं यस्य साध्याभावः प्रमाणातरेण पक्षीय निश्चि स बाधि अनुष्णो द्रव्यत्वादिति तदभावो अुष्णव साध्यम तदभाव इति स्पन प्रत्यक्षेण गृह्यतेम व्याख्यामु यध्या प्रमाण पक्ष्ये निश्चितः स बाधित बाधित हेतु हे है साध्य है पक्ष हे है हेतु इसलिए यश्य कहने से बाधित यश बाधित सबाधित यश्य कहकर के कहा गया था आगे उसी को सबाधित तो यश्य से क्या लेंगे हेतु हे हो, हो इसलिए पदकृति में दे दिया अच्छा यहाँ न्यायवधि ने पहले दिया हाँ ठीक है न्यायोधि ने दे दिया यश्य अर्थात हेतु हो जिस हेतु का साध्या भाव आगे न्यायबोधन में देते हैं साध्य से अभाव साध्याभाव साध्याभाव अर्थात साध्य का बाध हो। होता नहीं रहना प्रमाणांतरेण पक्ष्य निश्चित अन्य प्रमाण से पक्ष में निश्चित है था था। तो जब सतप्रतपक्ष था वहां भी साध्य का अभाव पक्ष में निश्चय करता था किंतु वो प्रमाणांतर था, था क्या वही अनुमान था दूसरा अनुमान था तो प्रमाणांतर तो वहां नहीं है इसलिए कहते हैं कि प्रमाणांतरण वहाँ कहता है हेतुअतरम प्रमाण तो समान है अनुमान प्रमाण है यहाँ कहते है प्रमाणांतरण पक्ष निश्चित साध्या भाव पक्ष में निश्चय होता है और वो दूसरा प्रमाण के द्वारा उस हेतु को बाधित तो हेतु कहा जाएगा दृष्टांत तो देते हैं यथा बन्नीर अनुष्णो द्रव्यवात यहाँ दृष्टान्त तो किसको लगा सकते हैं जलवत बनी अनुष्ण द्रव्यत्व जलवत तो हो जाएगा अभी यहाँ पक्ष क्या हो गया बनी और साध्य अनुष्णत्व अनुष्णत्व का अर्थ देखिए बनी अनुष्ण तो अनुष्ण अर्थात न उष्ण तो न उष्ण में अभी न छोड़ने से बाकी रह गया उष्ण तो अभी यहां हमारा साध्य है बंधिर अनुष्ण कहने से साध्य हो गया अनुष्णत्वम ये अनुष्णत्वम शब्द का अर्थ क्या है कहेंगे अनुष्णत्व तो जानने के लिए आपको उष्णत्व तो जानना पड़ेगा उष्णत्व तो किस में रहता है उष्ण में और उसको हम किसके साथ लगाएंगे कहेंगे वास्तविक अगर विचार करेंगे तो बन्ही उष्ण कहेंगे तो जब बन्हीर उष्ण कहते हैं उष्ण अभी किसको कहता है द्रव्य को कहता है गुणों को कहता है क्योंकि बन्ही उष्ण कहते हैं और अभी यहाँ भी कहते हैं बन्ही अनुष्ण ये अनुष्ण ये अर्थात कोई द्रव्य का वाचक है ना कोई गुण अभाव का वाचक है द्रव्य का वाचक क्योंकि बन्ही के साथ आप बराबर करते हैं तो इसी प्रकार के जब आप कहेंगे बन्ही उष्ण तो उष्ण वहां द्रव्य का वाचक होगा और उसमें रहेगा उष्णत्व तो बन्ही में रहेगा उष्णत्व तो जो उष्णत्व है वो क्या पदार्थ होगा जो बन्ही में रहेगा बन्हीं में जो उष्णत्व कह देंगे क्योंकि बन्ही उष्ण बनी में उष्ण तो रहेगा ये उष्ण तो क्या चीज होगा भाव तो क्या है वो बन्ही में उष्ण्व ये उष्ण तो क्या चीज होगा धर्म मतलब क्या है वो जाति तो बन्ही में उष्णत्व जाति रह जाएगा रहेगा उष्णत्व तो जाति किसमें रहेगा उष्ण में।, में तो ये उष्ण क्या पदार्थ है अभी बनी को छोड़ दीजिए उष्ण क्या पदार्थ है जिसमें उष्णत्व तो जाति रहता है गुण अच्छा, तो अर्थात तो ये ये द्रव्य में रहने वाला पदार्थ होता है जो जाति कहेंगे उष्णत्व तो जाति ये सकल उष्ण में उष्ण्व तो जाति रहेगा ऐसे एक कहेंगे कि भौम बन्हीं में एक उष्ण है और एक विद्युत वो भी बनी है उसमें एक उष्ण रहेगा ऐसे नाना प्रकार की जो बनी होंगे उसमें सब उष्ण अलग अलग रहेगा ये प्रत्येक उष्ण में एक उष्णव तो रहेगा वहां जो उष्ण में रहने वाला उष्ण तो वो तो जाती हुआ किंतु अभी हम कहते हैं बन्ही में उष्ण्व तो रहेगा तो यहाँ अर्थात ये बनी उष्ण बनी में उष्णव तो रहेगा उष्ण तो उष्ण तो, तो जाति नहीं है जो कि उष्ण में रहने वाला तो यहाँ उष्णत्व तो का अर्थ उष्ण स्पर्श उष्ण स्पर्श जो है स्पर्श एक गुण है ही. तो यहाँ उष्णत्व तो का अर्थ हो जाएगा उष्ण स्पर्श तो अगर उष्णत्व तो का अर्थ उष्ण स्पर्श होगा तो फिर उष्ण शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा उष्णत्व तो का अर्थ हो गया उष्ण स्पर्श और उष्णी बनी अर्थात उष्ण स्पर्श वन जब हम कहेंगे उष्णत्व अर्थात उष्ण स्पर्श तो उष्णत्व तो तो वाला उष्ण है तो उष्ण स्पर्श वाला जो होगा उसको उष्ण कहेंगे जब बनी उष्ण कहते हैं अर्थात बनी उष्ण स्पर्श वान वहा मतुभ का ये गुणवचन भी हो मतु को तो वहाँ मतुब का लुक करके यहाँ कह देते हैं इसी प्रकार के यहाँ अनुष्ण कह देते हैं अब बन्ही उष्ण कहते हैं अभी अनुमान लगा दिया बनीर अनुष्ण तो ये जो उष्ण अनुष्ण ये अभी द्रव्यवाचक है इसमें रहेगा उष्णत्व आगे शब्द व्यवहार के तदभाव उष्ण ये उष्णत्व उष्ण उसन में रहने वाला जाति है ये वन में रहने वाला तो ये उष्णत्व का क्या अर्थ होगा उष्णत्व का उष्ण अर्थ होगा उष्ण उष्ण स्पर्श तो यहाँ उष्णत्व का अर्थ उष्ण स्पर्श ये उष्णत का अर्थ है उष्ण जाति नहीं है उष्ण स्पर्श अच्छा बन्ही अनुष्ण द्रव्यत्वात अभी इसमें ये पक्ष क्या हो गया बनि और साध्य अनुष्णत्व अनुष्णत्व का अर्थ उष्ण का अभाव उष्ण का अर्थ क्या हुआ उष्ण स्पर्श तो अनुष्णता का अर्थ क्या हो जाएगा उष्ण स्पर्श का अभाव उष्ण स्पर्श का अभाव अच्छा ये हो गया साध्य और हेतु द्रव्य द्रब्य तो और दृष्टांत लगा देंगे जल जल में द्रव्य तो रहेगा और उष्ण स्पर्श का अभाव रहेगा साध्य हो गया उष्ण स्पर्श का अभाव तो रहेगा तो रहने से कहेंगे हमको व्याप्ति मिल गया व्याप्ति कैसे कहेंगे अनुष्ण अभी पक्षी में द्रव्य तो रहेगा कर अनुष्णत्व तो सिद्ध हो जाएगा कहेंगे तो इस प्रकार के अनुमान देने से कहते हैं आगे अत्र अनुष्णत्व साध्यम तदभाव उष्ण तद अनुष्णत्व साध्यम तदभाव उष्ण उष्णम अर्थात उष्णस्पर्श ये स्पर्श न प्रत्यक्षेण गृह्यते वनि में स्पर्श से ये उष्णस्पर्श है ऐसा ग्रहण हो जाता है इति बाधित हेतु और बाधितत्व अर्थात हेतु बाधित हो जाएगा हेतु बाधितत्वम अनुमान को यहाँ अर्थात अनुमान में जो हेतु है उसको दुष्ट कहने के लिए क्या प्रमाण आया यहाँ इस इस विचार में अभी क्या प्रमाण से ये हेतु दुष्ट हेतु हो गया प्रत्यक्ष से स्पर्श ने प्रत्यक्ष ने कहा स्पर्श प्रत्यक्ष से ये अनुमान का हेतु ये बाधित तो निश्चय हुआ जा, जा को अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण में जो हेतु लगाया गया था वो हेतु बाधित तो है ऐसा आकर के प्रत्यक्ष कहा तो हेतु को कैसे बाधित तो कर दिया तो प्रत्यक्ष आकर के कहा कि ये पक्ष में ये साध्य नहीं है पक्ष में साध्य का अभाव कह दिया प्रत्यक्ष आकर के होने से अर्थात ये हेतु फिर वो साध्य को प्रमाण नहीं कर पाएगा क्योंकि पक्ष में साध्य नहीं है दूसरा प्रमाण आकर के कह दिया जो प्रमाण अंतर आया उसका हेतु के साथ कोई मतलब को नहीं है वो केवल आकर के पक्ष में साध्य का अभाव को कह दिया पक्ष में साध्य का अभाव को कह देने से फिर ये हेतु पक्ष में साध्य को निश्चय कराएगा नहीं करायेगा क्योंकि दूसरा आकर के पक्ष में साध्य का अभाव को कह दिया वो आकर के जो प्रत्यक्ष प्रमाण आया उसका हेतु के साथ कुछ कार्य था कुछ नहीं।, नहीं है नहीं। वो के बोलो पक्ष में साध्य का अभाव को कह दिया तो साध्य का अभाव को कह दिया अभी ये हेतु क्या करने चला था साध्य को साध्य साध्य साध्य सिद्ध नहीं करने नहीं चला था तो अभी वो नहीं कर पाएगा क्योंकि साध्य का अभाव निश्चय हो गया हम मतलब स्पर्श रूप गुणों का प्रत्यक्ष जैसे हम रूप का प्रत्यक्ष चक्षुष हैं इसी प्रकार के स्पर्श का प्रत्यक्ष स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श का प्रत्यक्ष पदकृति हाँ ये हेतु दुष्ट हुआ क्योंकि वो चला है उस साध्य को सिद्ध करने के लिए जो कि वो है नहीं हुआ वो हेतु उसको सिद्ध कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा तो फिर यह हेतु हेतु नहीं है हेतु तो वही होगा सद हेतु वही होगा जो साध्यो को प्रमाण करे ये साध्यों को प्रमाण नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो दुष्ट हुआ क्यों कहता है कि वो हेतु अभी ये दुष्ट क्यों हो गया कहते हैं कि हमको एक दोष ज्ञान हो गया तो उष्णवत बनो अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्व बनी उष्ण वाला है उष्ण्वत बनी में ये हेतु द्रव्य क्या प्रमाण करने के लिए चला है अनुष्ण उत बनो अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्व इस प्रकार की हमको एक ज्ञान हुआ इसको कहते हैं दोष ज्ञान ये ज्ञान यथार्थ है भ्रम है उष्णव बंध अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्व ये यथार्थ है भ्रम है ये भ्रम है उष्णत्व बनो अनुष्णव साधक ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है क्योंकि बन ही उष्ण है उष्णत्व वाला ब्रह्मी में अनुष्णत्व को सिद्ध करने के लिए हेतु चला है ये ज्ञान यथार्थ है ये हो गया यथार्थ ज्ञान इसका जो विषय तो ये दोष है तो दोष ज्ञान मतलब ये ज्ञान का हेतु विषय ये हेतु बनने से उस हेतु को ये दुष्ट हेतु कहा जाता है दोष का लक्षण में इस प्रकार का यथार्थ ज्ञान विषय हम, तो हमको इस प्रकार के कि यथार्थ ज्ञान होना चाहिए जो ज्ञान में कहा जाएगा कि ये हेतु तो जो साध्य नहीं होना चाहिए उस प्रकार साध्य का प्रमाण करने के लिए चला है तो हेतु दुष्ट हेतु हो जाएगा तो तद तो अभाव उसका पूर्व में देख लीजिए तो साध्य साध्य का अभाव तो अनुष्ण ये हो गया साध्य उसका अभाव क्या हो जाएगा वही आगे दे दिया तद तो अभाव उष्णत इस पार्श्व में प्रत्यक्ष गृह आगे पद पदकृत्य सद हेतु वारणा इति प्रमाणान्तर ऐसा अगर नहीं देंगे तो देख, एक नंबर टिप्पणी देखिए पर्वतो बन धूमत ये हेतु है सदह अत्र का साध्य क्या हो गया बने उसका अभाव अभाव कहाँ पक्षी है? पक्षी निश्चय करना है पक्षी है, पर्वते पर्वत किन्तु का अभाव जहाँ धूम है वहाँ बन्ही का अभाव पक्षी पर्वत में किसी प्रमाण से निश्चय हो जाएगा किसी भी प्रमाण से निश्चय हो जाएगा नहीं होगा तो इसलिए वहाँ आगे दे दिया प्रमाण न पर्वत बन्ही अभावन जलातिथि अनुमान निश्चित कभी वो अनुमान में टिप्पणी आपका ये कैसे चार टिका वाला नहीं है क्या थी। थी। ना हाँ ये तो चार टिका वाला है ना अच्छा तो हाँ अब तो क्या भिन्न पृष्ठ में देखते थे क्या अच्छा अच्छा हाँ ठीक है पर्वतो बनियों जलात ये अनुमान तो, तो, तो, तो, से ये निश्चित तो हो जाएगा क्योंकि जो पर्वत में धूम दिख रहा है तो उस पर्वत में कभी पर्वतो बन जला तो ऐसे अनुमान से निश्चय होगा इसलिए उस जो प्रमाण इन्हें दिया है उसको काट करके भ्रांतिया करना पड़ेगा भ्रांति से कभी हो सकता है प्रमाण दिया है नर्वत भ्रांतिया टिप्पणी में द्वितीय पंक्ति में पक्षीय पर्वते, भ्रांतिया पर्वतो बन वन जलात इस प्रकार की अनुमान से भ्रांति से निश्चय कर लिया तो भ्रांति निश्चय तो अभी क्या है आप प्रमाणांतरण नहीं कहे तो नहीं कहने से दूसरा जो आया साध्या भाव को कहने के लिए वो कोई भ्रम आया क्योंकि आप प्रमाणांतर हटा दिए तो जो आएगा कोई भी आ सकता है कोई भ्रम भी आ सकता है वो भ्रम आकर के कह देगा पर्वत बन जला तो वो एक भ्रम ज्ञान है वो वास्तव नहीं है अनुमान के द्वारा हमारा पूर्व हेतु बाधित तो सिद्ध हो जाएगा क्योंकि ये वाक्य आकर के पर्वत में साध्य जो था बनी उसका अभाव बनी अभाव को ये कहता है ये वाक्य तो प्रमाणांतर जो आने वाला है वो प्रमाण होना है ऐसा आप अभी नहीं कहते कोई भी आकर के कह सकता है तो इसलिए कहते हैं प्रमाणांतर है ये कहना पड़ेगा नहीं तो अनुमान निश्चित तो सधूम हेतु बाधित तो सियात धूम हेतु असद हेतु था वो बाधित तो हो जाएगा अतः तद प्रमाणांतरेण इति प्रमाणांतरेण उसका वारण करने के लिए प्रमाणांतरेण कहना पड़ेगा प्रमाणांतरेण यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण न तो फिर और बन नहीं रहा तब तो आप अनुमान वाक्य भी लगा पाएंगे क्या पर्वतो वन ही तब तो वहाँ धूम ही है नहीं धूम सद हेतु का बात ही नहीं है तो जिस समय में ये अनुमान लगा रहे हैं, अर्थात तो उस समय में धूम का प्रती होनी चाहिए तभी जा करके अनुमान अलोक पुस्तक है अच्छा ये चार टीका वाला जिसका है तो इसमें नहीं है वो, तो फिर नहीं है आगे मूल में घटादि अभाव आदा धूम वारणा साध्य अभी मूल में जो अनुमान है ये पक्षी प्रमाणांतरेण निश्चित कहते हैं इसका जो मूल है यश साध्याभाव पक्षीय प्रमाणांतरण निश्चित इस प्रकार के अभी आप वहाँ साध्य पद हटा दीजिए तो क्या कहेंगे यस्य। हटा, हटा दीजिए तो यश्यश यश्य करने से हेतु हो। तो वो हेतु को बाधित तो कह देंगे जहाँ पक्ष में कोई अभाव सिद्ध है पर्वत रूप को पक्ष में घटा भाव सिद्ध हो सकता है अब आप धूम हेतु को बाधित तो कह देंगे तो इसलिए वहा कोई भी पदार्थ का अभाव इस प्रकार की नहीं है इसलिए कहते हैं घटादी अभाव मादाय तो धूम मतलब धूम में ये अर्थात तो दुष्ट हेतु तो का लक्षण चला जाएगा इसलिए कहते हैं कि आपको साध्या अभाव कहना पड़ेगा कोई के किसी का अभाव लेकर के आप ये दुष्ट हेतु तो नहीं कर सकते हैं अच्छा आगे कहते हैं कि अभाव पद अगर नहीं देंगे तो लक्षण क्या कितना हो जाएगा प्रमाणांतरण निश्चित तो यश्य साध्य प्रमाणांतरण निश्चित वो हेतु का बाधित तो कहेंगे तो अभी यश्य साध्य प्रमाणांतरण निश्चित अर्थात तो प्रत्यक्ष से कोई देखकर के आया था तो आप तो वाक्य सुना उसे निश्चित हो गया पक्ष में ये बनी है तो होने से आप अभी धूम हेतु का बाधित तो कहना पड़ेगा तो क्योंकि आप अभी अभाव शब्द नहीं करें यश साध्य पक्ष निश्चित प्रमाणांतरण प्रत्यक्ष हो आप वचन है वो हेतु का बाधित कहेंगे सद हेतु बाधित हो जाएगा अभी कहेंगे कि अगर आपको पर्वत में ये बनी साध्य जो कि प्रमाणांतरण निश्चित तो हो गया प्रत्यक्ष से हो गया आप तो वचन से हो गया अब फिर अनुमान करने के लिए चलेंगे क्या अब चलेंगे नहीं तो फिर ये दोष क्यों दे रहे हैं उसके लिए कहते हैं प्रत्यक्षे न आकलितम अपी अर्थम अनुमान न बुभुत्ते तर्क रसिका तो कहते हैं इनका भोजन करके पेट भर गया और कुछ कार्य नहीं है वो क्या करेंगे उनको कहते हैं तर्क रसी अर्थात शास्त्र में विचार करने का जिनको आग्रह है प्रत्यक्षेण अपि अर्थम वहाँ बा, ये वाचस्पति जी का पंक्ति है वो कहते हैं प्रत्यक्ष परिकल्पितम अपि अर्थम वो है पहले है वो विचार हम लोग नहीं किए क्योंकि थोड़ा कठिन पड़ेगा बोल करके जब हम लाएंगे न्यायवधि ने उसको विचार करेंगे प्रत्यक्षे न अपि अपम प्रत्यक्ष से जो अर्थ ज्ञात तो हो गया फिर भी अनुमान न बुभुत्ते बौद्ध मिच्छी अनुमान से फिर उसको जानने चाहते हैं कौन तर्क रसी अर्थात तर्क से ही उनको निश्चय करना अच्छा लगता है इति प्राचीन वो हैं तो होने से अभी आप तो वाक्य अर्थात प्रत्यक्ष से जान लिया फिर भी अनुमान करेगा और अभाव पद अगर नहीं देगा तो सद हेतु तो धूम ये भी दुष्ट हेतु तो बन जाएगा इसलिए अभाव पद कहना पड़ेगा अरे प्राचीन वक्त है अनुमान पूर्वम यश साध्यम पक्षीय प्रत्यक्षे न अनुमान से पूर्वम यश साध्यम प्रत्यक्ष अथवा अन्य किसी उपाय से प्रत्यक्षेण निश्चितम प्रत्यक्ष अनुमान से प्रमाणांतर हुआ तो साध्य पक्ष में प्रमाणांतरण निश्चित हो गया तस्य धूमस्य से बाधितत्वापत्ति अभी धूम तो बाधित हो जाएगा क्योंकि साध्य प्रमाणांतरण निश्चित है तो ये सद हेतु तो है उसका बाध हो जाता है इसलिए अभाव कहना पड़ेगा भाव साध्याभाव प्रमाणांतरण निश्चित होना चाहिए साध्य प्रमाणांतरण निश्चित नहीं साध्या भाव निश्चित होना चाहिए तो अगर आप साध्य पद नहीं कहेंगे क्योंकि आगे देना साध्य इति साध्यति अर्थात ये दोष को वारण करने के लिए साध्य पद कहना चाहिए अगर साध्य पद नहीं कहेंगे तो आपका लक्षण कितना हो जाएगा यश्य तो अभाव प्रमाण अंतरण निश्चित अभाव यश अभाव अभाव कहने से घटाभाव ले लिया जाएगा यश्य अभाव में अन्वय नहीं है क्योंकि यश्य हेतु तो हो अभाव तो अन्य किसी का घटाभाव पक्ष में घटाभाव निश्चय हो सकता है तब धूमो हेतु का बाधित तो कह देंगे इसलिए कहते हैं जिस किसका अभाव से नहीं साध्य का अभाव निश्चय होना चाहिए तो इसलिए कहते हैं घटाधी अभाव घटोपट किसी का भी अभाव पक्ष में मिल सकता है अगर आप साध्य बोलकर नहीं कहेंगे तो यश खाली अभाव हो जाएगा अभाव कहने से यथकिंचित अभाव आदा कोई भी अभाव मिल जाएगा तो फिर सद हेतु धूमो बाधित तो हो जाएगा साध्य को कोई प्रमाांतरण अगर निश्चय कर दिया तो उसमें कोई दोष नहीं अगर आप अभाव पद नहीं कहेंगे अभाव पद नहीं कहेंगे तो यश्य साध्य प्रमाणांतरण निश्चित आप लक्षण इतना हो जाएगा तो अगर हो जाएगा तो अभी वो हेतु क्या हो जाएगा दुष्ट हेतु होगा कैसे आपका लक्षण कहता है आपका लक्षण क्या है पूर्व प्रश्न में देखिए निश्चित अस हेतु बाधित तो दुष्ट हेतु हो बाधित तो अर्थात दुष्ट हेतु आपका लक्षण के अनुसार वो हेतु दुष्ट हेतु हो गया तो इसलिए अभाव कहना पड़ेगा तो अर्थात वो तो हेतु सदहेतु था उसमें अभी दोष का लक्षण दोष लक्षण चला गया अतिव्याप्ति हो गया अतिव्याप्ति को वारण आयो बाधितत्व वारण अर्थात तो बाधितत्व रूप को अतिव्याप्ति द्वोस चला जाता था उसको वारण करने के लिए अभाव अच्छा अभी पक्षी नहीं कहेंगे लक्षण कितना हो जाएगा निश्चित कुत्र निश्चित कहेंगे पक्ष नहीं है पर्वतो बन्यमान धूमांत यश्य हेतु हो धूम से साध्याभाव प्रमाणांतरण प्रत्यक्षेण जलह्रदय निश्चित जलह्रदय में प्रत्यक्ष से ये साध्याभाव बन्याभाव निश्चित है अभी धूमो हेतु पर्वत में जो धूमो हेतु उसको हम बाधित कह देंगे अगर पक्षीय नहीं कहेंगे यत्र कुछ अभाव ले लेंगे कहीं भी अभाव मिल जाएगा साध्य का तो साध्य बनी बनी का अभाव जल ह्रदय में मिलेगा ह्रद समझते है ना ले तो जल ह्रदय में साध्य का अभाव बनी अभाव मिलेगा तो मिलने से हम कहेंगे कि जो धूम हेतु है हे, तो वो बाधित तो हो जाएगा ये दोष आएगा विपक्षी तो जल ह्रदय साध्याव प्रत्यक्षेण निश्चित विपक्षीय विपक्ष का लक्षण क्या है साध्याभावन निश्चित साध्य अभावन वो जलह्रद है वह साध्य अभाव से प्रत्यक्ष जलह्रद में साध्य अभाव प्रत्यक्ष से निश्चित है तो ऐसा स्थिति में धूम में बाधित तो, तो लक्षण चला जाता है तो उसका वारण करने के लिए अतिव्याप्ति हो जाती है ये दोषो वारण करने के लिए पक्षीय साध्य अभाव कहना चाहिए कैसे ना पक्ष तो पर्वत है पर्वतो विद्यमान है ये कोई असिद्ध नहीं है अनुमान लगाए हैं तो पर्वतो पक्ष बनीमान धूमा तो अनुमान वो है, है। यहाँ की तो पक्ष है पर्वत पक्ष है अनुमान के लिए पर्वत पक्ष है वो कोई हानि नहीं है किंतु आप साध्या भाव कहाँ दिखाते हैं हृदय में दिखाते हैं पक्ष में दिखाना चाहिए साध्या बाबा तो अभी हेतु को बाधित तो कहेंगे अगर आप हृदय में साध्या बा दिखाएंगे तो हेतु क्यों बाधित तो होगा अच्छा ठीक है ये बाधित तो है ये पूरा हुआ अभी प्रमा चार प्रकार अच्छा ज्ञान बुद्धि का दो विभाग हुआ था क्या क्या हुआ था स्मृति और अनुभव ये पहले स्मृति का लक्षण क्या था संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति और अनुभव सदभिन्नम स्मृति भिन्नम ज्ञानम वहा था स्मृति भिन्नम कहने से एक स्मृति से दूसरा स्मृति भिन्न है तो स्मृति भिन्नम तो दूसरा स्मृति में भी लक्षण जाएगा इसलिए वहां कहा गया था सकल स्मृति से भिन्न कहना पड़ेगा सकल स्मृति से भिन्न कहने के लिए क्या कहेंगे सकल स्मृति किससे अवच्छिन्न होगा स्मृतित्व तो। इसलिए आपका लक्षण लेना पड़ेगा वचिन्न भिन्न स्मृति वचिन्न होने से सकल स्मृति हो जाएगा उससे भिन्न इस प्रकार की कना होगा अच्छा स्मृति और अनुभव हो गया अनुभव दो प्रकार का था यथार्थ अनुभव का लक्षण था अनुभव हो यथार्थ और अयथार्थ का तदाव ने तद अभावती तद हो जाए तद अभावती तद प्रकार का अनुभव यथार्थ तभी यथार्थ अनुभव को क्या कहते हैं प्रमाण अभी यथार्थ अनुभव चार प्रकार के क्या क्या था अनुभव उपमिति शब्द, शाद। शब्द हो गया प्रमाण और तत्कारणम अपि चतुर्विधम शब्द ये हो गया था तो अभी उस समय में जब हम सुने थे कि तत्कारणम अपि चतुर्विधम वो हम ये क्रम से सुने थे प्रत्यक्षम आगे अनुमानम आगे उपमानम आगे शब्द ये क्रम से सुने थे अभी उसमें से प्रत्यक्ष का विचार हो गया और अनुमान का विचार भी हो गया जिस क्रम से सुने थे अभी अनुमान का विचार हो जाने के बाद हमारा बुद्धि में आएगा कि आगे क्या तो आगे क्या कहते हैं आगे हम शब्दों को जानेंगे क्योंकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारा संस्कार क्या है उसके बाद उपमान संस्कार है तो जो संस्कार हमको वहां हुआ था भी उसी संस्कार का उद्बुद्ध होकर के हमको कहेगा कि अभी तो उपमान ज्ञान हमको होना चाहिए तो कहेंगे कि इसको अभी अवसर वक्तव्य तुम अभी अवसर मिला अनुमान उपमान के लिए अभी तक अवसर क्यों नहीं मिला था कहते हैं कि अनुमान ज्ञान मेरे को होना चाहिए ऐसे हमको आकांक्षा था अनुमान से पहले प्रत्यक्ष ज्ञान मेरे को होना चाहिए ये हमको आकांक्षा था तो वो ऐसा आकांक्षा क्यों हुआ कहते हैं कि हम विभाजक वाक्यों में ऐसे क्रम से सुने थे तो वो आकांक्षा जैसे जैसे एक एक पूर्ति होते जाएगा आगे का आकांक्षा बनेगा अभी अनुमान का जिज्ञासा ये पूरा हो गया था आगे उपमान के लिए आगे कहेंगे परिच्छेदः अथोपम्छेद संज्ञासज्ञ संबंध ज्ञान मुपमीति तत्व सादृश्य ज्ञान अतिशवाक्यास्मरण अवांतर व्यापार आज यहाँ तक ओ शंकर शंकरचार्य